के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गिरीश पंकज की कहानी भाई साहा। वह मुझे गैटविक एयरपोर्ट में मिली थी हम दोनों को पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए उड़ान भरनी थी सुनीता ने मुझे देखा तो अपनी ओर से हाथ बढ़ाते हुए परिचय दिया वह अंग्रेजी बोल रही थी लेकिन बीच बीच में हिंदी शब्दों का प्रयोग भी करती थी उसने अपना नाम सुनीता बताया था वह भारतीय मूल की युवती थी उसके पूर्वज 150 साल, साल पहले गिरमिटिया मजदूर बनकर दक्षिण अमरीकी देशों में भटकते, भटकते रहे और अब त्रेनी, आब त्रेनी में रहते हैं सुनीता के चाचा के सूरी नाम, नाम में बस गए हैं आप भारत से आ रहे हैं जी और आप मैं सुखद आश्चर्य के साथ लड़की को देख रहा था आपकी तारीफ मेरा नाम सुनीता राम है मैं त्रिनीडार्ड में रहती हूँ दिवाली नगर के पास और आप मैं महेश विश्व दिल्ली में रहता हूँ त्रिनी जा रहा हूँ एक कवि सम्मेलन में ओह इसका मतलब है आप कवि हैं। अच्छा रहेगा आपके साथ 10 घंटे का सफर मजे से काट जाएगा काट जाएगा नहीं कट जाएगा बीत जाएगा ओ माफ कीजिएगा मेरी हिंदी कमजोर सी है थोड़ा थोड़ा समझती हूँ अभी सीख रही हूँ कोशिश करती हूँ लेकिन डार्ड में इतना अवसर नहीं मिलता मजबूरी में इंग्लिश बोलना पड़ता है आप जितनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, उतनी अच्छी हिंदी तो हमारे यहाँ बहुत से हिंदी में एम ए करने वाले लोग भी नहीं बोलते हैं बात करते करते गेटवे एयरपोर्ट आ पहुंचे, चेक इन किया और ड्यूटी फ्री शॉप के सामने पहुंचकर खड़े हो गए दो कॉफी का ऑर्डर सुनीता ने दिया दो पॉन्ड भी उसी ने पटाए। कॉफी पीते पीते मैंने गौर से देखा सुनीता कहीं से भी वेस्ट इंडियन नहीं लग रही थी लगती थी कैसे है तो, तो भारतीय मूल की थोड़ी सी सावली है लेकिन नाक नक्श आकर्षित करने वाले हैं सुनीता मुझे देखकर देख कर, कर दे मुस्कुरा रही थी, थी। फिर, फिर बोली क्या बोली, देख, देख रहे हैं शायद, शायद सोच रहे होंगे कि किस, किस ब्लैक गर्ल से पाला पड़ गया यहाँ चारों तरफ गोरे गोरे चेहरे नजर आ रहे हैं मैंने कहा आप ब्लैक गर्ल नहीं ब्लैक ब्यूटी है हमारे यहाँ आप जैसी कोई लड़की दिख जाए तो लोग पागल हो जाए सुनीता इतनी भी खूबसूरत नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी बात बोलनी पड़े लेकिन तारीफ से वह और जीवंत बनी रहती तारीफ से ऊर्जा मिलती है ज्यादातर तारीफें झूठी होती है बढ़ा चढाकर की जाती है सामने वाला भी गलत में जीना पसंद करता है यह भी जीवन जीने की अपनी शैली है सुनीता जी अपने बारे में तो कुछ बताइए क्या कर रही है घर में कौन कौन है मैं लंदन में एम कर रही हूँ पिता की खेती बाड़ी है एक फैक्ट्री है माँ हाउसवाइफ है भाई सूरी में डॉक्टर है एक छोटी सिस्टर है अभी पढ़ रही है अच्छा है छोटा परिवार सुखी परिवार आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए मैं, मैं मैं क्या बताऊं बैंक में हिंदी अधिकारी हूं शादीशुदा हूं दो छोटे छोटे बच्चे, बच्चे हैं दिल्ली के बसंत कुंज के फ्लैट की में माता पिता, -पिता साथ रहते हैं पत्नी दिल्ली, दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिकारी है मतलब आपका भी छोटा परिवार सुखी परिवार मैंने देखा अब सुनीता के चेहरे पर हल्की सी उदासी नजर आने लगी थी और वह उदासी छिपाने के लिए रह रहकर कर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी क्यों? क्या बात है अचानक फूल सा चेहरा उदास क्यों नजर आने लगा है ऐसी कोई बात नहीं है बस घर की याद आ रही है इसलिए मुझे लगता है कुछ और बात है तुम तो मुझसे कुछ छिपा रही हो सच सच बताओ तुम्हें मेरी कसम इतना बोलकर मैंने सुनीता का हाथ पकड़ लिया बस उसकी आंखें भर आई एक बार फिर मेरा सपना टूट गया इसलिए उदास हो गई गयी कैसा सपना सच बोल तू सुनीता ने मेरी ओर एक निहारते हुए कहा मैं चाहती हूँ कि किसी इंडियन लड़के से शादी करूं और इंडिया में ही कहीं बस जाऊं। मेरे पूर्वज बिहार ऐसी यहाँ आए थे बिहार का भी कोई लड़का मिल जाता बिहार का न सही भारत का हो बस लेकिन लगता है यह इच्छा अधूरी रह जाएगी आपको देख कर सोचा था आप बैचलर होंगे लेकिन मैंने मजाक करने की गरज से यूँ ही कह दिया अगर आप कहें तो तलाक ले लू सोच लो मेरी बात सुनकर सुनीता उदास चेहरा लिए हंस पड़ी ना बाबा ना ऐसा सोचना भी पाप है अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर उजाड़ना ठीक नहीं है भले ही मैं मॉडर्न सोसाइटी में रहती हूँ लेकिन मुझे अपनी जड़ें पता है देश छोड़ दिया तो क्या हमने अपनी संस्कृति थोड़े छोड़ी है हमारे परदादा अपने साथ रामचरितमानस लेकर यहाँ आए थे मैंने उसे पढ़ा तो नहीं है लेकिन उसकी चर्चा सुनती रहती हूँ वह कितना ग्रेट एपिक है मैं इंडिया के बारे में सुनती रहती हूँ सीता सावित्री अंशुया, द्रौपदी रानी दुर्गा एक से बढ़कर एक कैरेक्टर देविया ऐसे महान देश को याद करती हूँ तुम मन करता है इंडिया में ही बस बस इसीलिए सोचती हूँ कि इंडियन लड़के से मैरिज हो जाए लेकिन हमारा कल्चर यह नहीं सिखाता कि अपने सुख के लिए दूसरों का घर उजाड़ दो आपका सुखी जीवन मैं बर्बाद नहीं कर सकती मैंने तो बस यूं ही मजाक कर दिया था आपने तो इसे काफी सीरियस ले लिया मैंने हसते हुए कहा खैर विषय बदलते है आप हिंदी फिल्में तो जरूर देखती होंगी हिंदी गाने भी खूब सुनती होंगी हाँ मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद है सात रेडियो स्टेशन हैं, इनमें से पाँच स्टेशन तो सुबह शाम हिंदी गाने ही बजाते रहते हैं एक सिनेमा हॉल में तो अक्सर इंडियन मूवी लगती ही रहती है सुनीता फिर गंभीर हो गयी थी मैं भी बहुत देर तक चुप रहा समय काफी हो चुका था पोर्ट ऑफ स्पेन जाने वाला ब्रिटिश विमान कांच के पार साफ साफ दिखाई दे रहा था अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुका था हमने अपने अपने बैग उठाए और विमान की तरफ बढ़ चले सुनीता और हमारी सीटें इकोनॉमी क्लास में थी लेकिन अलग अलग सुनीता, सुनीता ने, ने मेरे बगल, बगल बैठे ब्रिटिश, बैठे, ब्रिटिश पैसेंजर, पैसेंजर से आग्रह किया कि वह उसकी सीट में चला जाए तो हम लोग, हम लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे ब्रिटिश यात्री भला था वह पता, पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराया और ओके नो प्रॉब्लम बोलकर उठ गया सुनीता खिड़की के सामने वाली सीट में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी फिर मुझसे बोली खिड़की के पार देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हवाई जहाज जब 55,000 फुट ऊपर उड़ता है तब तो और भी मजा आता है खिड़की के बाहर जैसे एक माया लोक बनता है सागर को देखो बादलों को देखो एक अनोखी दुनिया से रूबरू होते चले जाते हैं हम मैं समझ रहा था कि सुनीता टॉपिक बदल चुकी है अब शादी वाली बात छेड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार जिक्र चाची का लड़का है वह भी अमेरिका में पढ़ रहा है दो चार साल बाद दिल्ली लौट आएगा लेकिन बात शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मैंने दूसरी बात शुरू की कभी दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाओ ना ऐसे ही घूमने के लिए मेरे ही घर आकर रुकना पत्नी तुम्हें दिल्ली घुमा देगी पास में आगरा है ताजमहल भी देख लेना ताजमहल का नाम सुनकर सुनीता मुस्कुरा पड़ी। इसे देखने की इच्छा है मोहब्बत की निशानी है ना? पता नहीं कब मौका मिले बहुत इच्छा है इंडिया घूमने की, लेकिन सपने सपने ही रह जाते हैं सपने टूटने के लिए ही बनते हैं शायद लेकिन कभी न कभी जरूर आऊ बहुत देर तक बातें होती रही मैंने, मैंने देखा, देखा सुनीता, सुनीता, सुनीता, सुनीता जम्हाई ले रही है अब मैं खामोश हो गया थोड़ी देर बाद सुनीता नींद की आगोश में थी वह घंटों सोती रही बीच बीच में वह आंखें खोलकर मेरी तरफ देखती और मुस्कुरा देती मैं भी मुस्कुरा कर जवाब दे देता दस घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला मेरा पूरा सफर नीले सागर को देख देख कर कर कट गया पोर्ट ऑफ स्पेन में जब हवाई जहाज उतरा तो शाम हो चुकी थी मैंने कहा चलो मेरे साथ यूनिवर्सिटी वहाँ फंक्शन है उसे अटेंड कर लेना सुनीता बोली नहीं मैं सीधे घर जाऊंगी भाई साहब मम्मी डैडी इंतजार कर रहे होंगे टाइम मिले तो कल घर आइए हम सबको अच्छा लगेगा सुनीता ने अपने घर का पता मेरी और बढ़ा दिया विजिटिंग कार्ड पर नाम लिखा था राम कुटीर यहाँ पढ़कर बेहद खुशी हुई इससे भी ज्यादा खुशी इस बात पर हुई कि सुनीता ने मुझे भाई साहब कहकर संबोधित किया था मैं रोमांचित हो रहा था मैंने मुस्कुराते हुए सुनीता का कंधा थपथपाया जरूर आऊंगा आपके घर आना मुझे अपने घर आने की तरह लगेगा चेक आउट करके हम लोग साथ साथ ही बाहर आए एयरपोर्ट आरोप सन्नाटा पसरा हुआ था चारों तरफ मोटे तगड़े काले सावले वेस्ट इंडियनों को देखकर भय लग रहा था उनकी अंग्रेजी ठीक से पल्ले नहीं पड़ रही थी फिर भी मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में उन तक अपनी बात पहुंचा सकता था लेकिन मेरी मुश्किल हल कर दी सुनीता ने एक टैक्सी ड्राइवर को पास बुलाया उसका नाम सुखराम था लेकिन वह हिंदी नहीं बोल सकता था सुनीता ने उससे अंग्रेजी में ही बात की और कहा इन साहब को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज के कैंपस में पहुंचा देना ज्यादा किराया मत लेना ये हमारे इंडियन गेस्ट हैं मैं टैक्सी में बैठ गया बैठने के पहले सुनीता ने हाथ मिलाया और कहा ओके भाई साहब अपना ध्यान रखना और टाइम मिले तो घर जरूर आना जरूर आऊंगा टैक्सी आगे बढ़ गई मैंने पलट कर देखा सुनीता बहुत देर तक हाथ हिलाती रही शायद तब तक जब तक टैक्सी आंखों से ओझल नहीं हुई अभी आप सुन रहे थे गिरीश पंकज की कहानी भाई साहब वाचक स्वर भारती परिम